पहला प्रश्न धर्म क्या है राम नारायण धर्म प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा है प्रेम जैसे फूल है धर्म प्रेम के फूल की सुबाह है काम है बीज प्रेम है फूल धर्म है फूल से उड़ गई सुगंध इसलिए धर्म अदृश्य है दृश्य तो होते हैं बुद्ध कृष्ण कबीर नानक ये फूल हैं इनके आसपास सुगंध की तरह जो व्याप्त होता है वह धर्म जो बुद्धि से सोचने चलते हैं उन्हें वह दिखाई नहीं पड़ता वह दिखाई पड़ने वाली बात नहीं मुट्ठी में आ जाए ऐसा तथ्य नहीं शब्दों में समा जाए ऐसा अनुभव नहीं लेकिन जो हृदय को खोल देते हैं किसी सदगुरु के समक्ष किसी सत्संग में जो पीने को राजी हो जाते हैं। जो डुबकी मारने को गोता लगाने को राजी हो जाते बुद्धि के हिसाब किताब को तट पर रख कर जो निकल पड़ते हैं तूफानों में अनंत की यात्रा पर वे जान पाते हैं कि धर्म क्या है और हमारे नासापुट खराब हो गए हमें आदत दुर्गंध की पड़ गई है हम दुर्गंध को ही सुगंध समझने लगे इसलिए सुगंध जब पहली दफा हमारे नासापुटों को छूती तो या तो हमें उसका अनुभव ही नहीं होता उसकी उपस्थिति भी प्रतीत नहीं होती या और भी बड़ा दुर्भाग्य कि हमें लगता है वह दुर्गंध है एक मछलियां बेचने वाला मछलियां बेचकर लौटता है और बीच सड़क पर भयंकर लू चल रही है गर्मी के उत्तप्त दिन है आकाश से आग बरस रही वो गस्त खा के गिर पड़ता है भूखा गर्मी लंबी यात्रा जिस रास्ते पे गिर पड़ता है वो गंधियों का रास्ता है जिनका धंधा ही सुगंध बेच, बेचना है पास की ही दुकान का जो गंधी है वो अपनी श्रेष्ठतम गंध को लेकर आता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर श्रेष्ठ गंध बेहोश आदमी को सुघाई जाए तो वो होश में आ जाता है पता नहीं यह बात कहां तक सच है गंध के और साधारण बेहोशी के संबंध में मगर धर्म नाम की गंध के संबंध में तो बिल्कुल सच है कितने ही बेहोश आदमी को सुहाया जाए अगर उसके हृदय तक गंध पहुंच जाए तो स्वयं प्राण तत्क्षण जाग उठते मगर हृदय तक पहुंचने में बड़ी बाधाएं और वैसी ही बाधा वहां खड़ी हो गई गांधी ने तो अपनी सुगंध की बोतल खोल दी बहुमूल्य जिसको सम्राट भी खरीदने में दो क्षण झिझकते इतनी उसकी कीमत थी लेकिन यह आदमी मर रहा है इसको बचाने को गांधी ने जो भी वो कर सकता था करने की कोशिश की मगर वो मरता आदमी अब तक तो बेहोश था सिर्फ अब हाथ तड़फड़ाने लगा सिर पटकने लगा बेहोशी में ऐसे तड़फने लगा जैसे मछली को किसी ने किनारे पर फेंक दिया हो भीड़ लग गई एक आदमी ने उस गंधी को कहा कि रुको मेरे भाई तुम दयावश जो कर रहे हो वो उसके प्राण ले लेगा मैं भी मछलियां बेचने वाला हूं तुम हटो यह अपनी बोतल बंद करो तुम्हें पता नहीं कि मछलियां बेचने वाले केवल एक ही सुगंध को पहचानते मछलियों की सुगंध और तो सब दुर्गंध है उसने जल्दी से अपनी पोटली खोली जिन कपड़ों में मछलियां बांधकर वो भी बाजार बेचने आया था मछलियां तो बेच आया था कपड़े थे लेकिन उन्हीं कपड़ों में रोज मछलियां बेचने लाता था मछलियों के गंध को पी गए थे वे कपड़े उसने उन पर जल्दी से पानी छिड़का और उस आदमी के चेहरे पर वे कपड़े उड़ा दिए क्षण भर की भी देर न लगी उस आदमी ने आंखें खोल दी और उसने कहा किसने ये सुगंध मुझे सुखाई और तू ने मुझे बचा लिया ये आदमी तो मुझे मार डालता यद्य मैं बेहोश था लेकिन जब इसने दुर्गंध मेरी नाक के पास लाया कैसी दुर्गंध इसकी सीसी में भरी है कि मैं तड़फने लगा मुझे भीतर समझ में आने लगा कि मेरी जान अब गई अब ज्यादा देर बचने का नहीं हूं अगर किसी ने इस आदमी को ना हटाया तो मेरी मौत निश्चित है तू ठीक समय पर आ गया मछली की सुगंध का जो आदि हो जाए उसे फिर जगत के सारी सुगंध दुर्गंध हो जाती बुद्धि के हम आदि हो गए इसलिए प्रेम से परिचय बनाना मुश्किल बुद्धि ज्यादा से ज्यादा काम से संबंध बना पाती क्योंकि काम का शोषण किया जा सकता है काम एक शारीरिक जरूरत है प्रेम तो कोई जरूरत नहीं प्रेम तो काव्य जैसा है उसके बिना जिंदगी बड़े मजे से चल सकती है काम रोटी जैसा है उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती काम बहुत स्थूल है स्थूल देह को उस पोषण की जरूरत है लेकिन प्रेम बहुत सूक्ष्म है और अभी तुम्हारी सूक्ष्म आत्मा जगी ही नहीं कि उसे भोजन की जरूरत हो और धर्म तो आत्यंतिक है जब तुम्हारे भीतर परमात्मा जगता है तो तुम्हारे आसपास जो आभा विकीर्णित होती है उसका नाम धर्म है धर्म का अर्थ हिंदू नहीं मुसलमान नहीं ईसाई नहीं जैन नहीं सिख नहीं नानक के पास जो गंध थी उसका नाम धर्म है सिख धर्म नहीं है वो तो सिर्फ उस गंध के संबंध में है बातचीत रह गई गंध तो कप हो गई फूल ही खो गया तो गंध आकाश में तिरोहित हो गई महावीर के पास जो गंध अनुभव की गई थी वह धर्म थी जैन धर्म धर्म नहीं है महावीर के पास जो गंध थी वह जिनत्व की थी जैन धर्म तो पंडितों द्वारा निर्धारित सिद्धांत शास्त्र मैं आबद व्याख्या है जैसे तुमने फूल सूंघा गुलाब का और फिर किसी को तुम बताने लगे कि कैसी गंध थी क्या बताओगे क्या खाक बताओगे फूल की गंध को किन शब्दों में वर्णन करोगे कि तुम गए समुद्र पर और तुमने उताल तरंगें देखी और हवाओं में नमकीनपन देखा और सुबह का उगता सूरज सारे समुद्र को लाल करता हुआ मालूम पड़ा गैरिक जैसे सन्यास दे दिया हो सारे सागर को उसे किस तरह से वर्णन करोगे कोई तुमसे पूछने लगेगा तो क्या करोगे जो भी कहोगे छोटा पड़ेगा जैसे भी कहोगे ओछा पड़ेगा मैंने सुना है एक कवि समुद्र के तट पर टहलता था सुबह का सूरज पक्षियों के गीत हवा की ताजगी समुद्र की लहरें बहुत आंदोलित हो उठा कवि था हृदय में लहरें ही लहरें हो गईं सागर भीतर तक चला गया हवाओं ने प्राणों को जगा दिया और झकझोर दिया उसकी प्रेसी अस्पताल में बंद थी सोचा काश वो भी आज यहां होती ये सुबह फिर आए ना आए ये सुबह फिर दोहरे ना दोहरे कैसे आज अपनी प्रेसी को इस सुबह का दर्शन कराऊ उसे तो लाया नहीं जा सकता बहुत रुग्ण है मरण सै पर है। तो वो एक सुंदर मंजूसा लाया एक पेटी लाया उसमें उसने सागर की धूप भरी सागर की हवा भरी ताला बंद किया पेटी को लेके अस्पताल पहुंचा अपनी प्रेसी से कहा कि तू चकित होगी जानकर के क्या तेरे लिए लाया हूं शायद ऐसी भेंट कभी कोई नहीं लाया था सूरज लाया हूं सूरज की ताजी ताजी किरणें लाया हूं सुबह की मदमस्त हवा लाया हूं पक्षियों के गीत लाया सागर की तरंगों का नाद लाया खोली पेटी उसने पर पेटी में क्या था कुछ भी ना था न सागर का नाथ था न ना हवाओं की ताजगी थी न सूरज की किरणें थी न पक्षियों के गीत थे पेटियों में कहीं ये चीजें बंद होती और शब्द पेटियों से ज्यादा नहीं नानक के पास गंधली लोगों ने शब्दों की पेटियों में भर ली वसीयत रहेगी आने वालों के लिए कुछ संपदा छोड़ जाएंगे बुद्ध के पास गंध पी लोगों ने सुरा पी लोगों ने शराब पी लोगों ने और फिर उस याददाश्त को शब्दों में आबद्ध किया शास्त्र बनाए आने वाली पीढ़ियों के ऊपर उपकार किया मगर उन शास्त्रों में कागजों की गंध आती है बुद्धों की नहीं उन शास्त्रों में स्याही की गंध आती है महावीरों की नहीं कैसे महावीर की गंध को पकड़ोगे किताब में इसलिए धर्म हिंदू ईसाई जैन इनको मैं नहीं कहता धर्म तो कभी कभी अवतरित होता है जिसने सत्य को जाना हो उसके सानिध्य में जिसने सत्य को अनुभव किया हो उसके पास बैठ जाने में उसकी निकटता में उसके साथ नाचने में उसके साथ गाने में उससे आंखें चार करने में जहां खोजी की दो आंखें उन आंखों से मिल जाती हैं जिसने खोज लिया उन चार आंखों के मिलन में कुछ होता है रहसपून जादू भरा इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार उन चार आंखों के बीच कुछ घटता है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता छुआ नहीं जा सकता देखा नहीं जा सकता फिर भी अनुभव किया जा सकता है वो जो घटता है उन आंखों के बीच उसका नाम धर्म है धर्म एक काव्य है महाकाव्य जो दो हृदयों की धड़कन के बीच जब जुगलबंदी हो जाती तब घटता है जब दो व्यक्ति एक जागा हुआ और एक सोया हुआ एक लय में आबद्ध हो जाते उस लय में उस सुरताल में उस सरगम में धर्म छिपा है धर्म सत्संग की अनुभूति है चांद सूरज दिए दो घड़ी के लिए रोज आते रहे और जाते रहे दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन चार दीपक सदा जगमगाते रहे मुख तुम्हारा अंधेरी डगर की समा रात बढ़ती गई तो हुआ चंद्रमा याद तुमको किया रोज हमने जहां आंधियों में वहीं छा गई पूर्णिमा बादलों की झली में जली फुलझड़ी बिजलियों में कमल मुस्कुराते रहे दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन चार दीपक सदा जगमगाते रहे बीन तुम प्रीत की झंझनाती हुई हवा तुम हवा मेघ की सनसनाती हुई हम हवा की लहर प्यार की राह पर दर्द की रागनी गुनगुनाती हुई दूर तुमने किया दर्द इतना दिया हम जहां भी रहे गुनगुनाते रहे दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन चार दीपक सदा जगमगाते रहे तुम अछूती जवानी अमर प्यार हम तुम बिना राख की आग अंगार हम साथ रहते हुए हम अलग हो गए तुम पहुंच से परे और संसार हम तुम गगन से दिए जगमगाते रहे हम धरा से दिए झिलमिलाते रहे दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन चार दीपक सदा जगमगाते रहे व्योम के तीर उस पार तुम रह गए सिंधु के तीर इस पार हम रह गए बीच में बस गई एक दुनिया नई सृष्टि बहने लगी और हम बह गए तुम खड़े तीर पर तोड़ते हो लहर हम लहर पर लहर झनाते रहे दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन चार दीपक सदा जगमगाते रहे इस तुम्हारे हमारे विरह ने पिया मजहबों के चलन को जन्म दे दिया मस्जिदें रास्ते पर खड़ी हो गई मंदिरों ने हमारा धर्म ले लिया मूर्तियों को हम दिए मूर्तियों को हम मूर्तियों को दिए हम दिखाते रहे और धुनी तुम्हारी रमाते रहे दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन चार दीपक सदा जगमगाते रहे फिर तुम्हें ढूंढने चित्रकारी चली ज्ञान भाषा कला की सवारी चली पर तुम्हारा पता आज तक न चला तो धर्म लड़ गए चांदमारी चली जो दया धर्म सबको सिखाते रहे दूसरों पर वही तिल मिलाते रहे दो हमारे नैन दो तुम्हारे नैन चार दीपक सदा जगमगाते रहे धर्म प्रेम की पराकाष्ठा है प्रेम का आत्यंतिक अनुभव जैसे दो प्रेमी मिलते और तत्ण उनकी आंखों में दिए जल जाते बुझी बुझी थी आंखें अभी अभी राख राख जमी थी अंगारों पर झड़ गई राख आंखों में दिए जल गए जैसे दो प्रेमी मिलते हैं तार अभी छिड़े ना थे वीणा के पास आते ही तार छड़ गए एक गीत जग गया जैसे दो प्रेमी मिलते हैं हाथ में हाथ और नृत्य शुरू हो गया वैसा ही नृत्य एक बहुत अपूर्व जगत में घटता है जहां शिष्य और सदगुरु का मिलन होता है प्रेमियों का नृत्य उसके सामने बिल्कुल भी है प्रेमियों के आंखों में दिए जले तो अभी जले अभी बुझे क्षण भंगुर सदगुरु की आंखों में देखकर शिष्य के भीतर जो दिए जलते हैं फिर बुझते नहीं तुम गगन से दिए जगमगाते रहे हम धरा से दिए झिलमिलाते रहे दो तुम्हारे नैन दो हमारे नैन चार दीपक सदा जगमगाते रहे सदगुरु की आंखें तो दूर आकाश में है सदगुरु तो आकाश है शिष्य पृथ्वी है शिष्य अभी देह से बंधा है सदगुरु देह से मुक्त है शिष्य अभी मन से दबा है सदगुरु मन का अतिक्रमण कर गया है दूरी बहुत है लेकिन प्रेमी सब दूरियों को पार कर लेते दूरी बहुत है लेकिन प्रेम दूरी जानता ही नहीं मानता ही नहीं सदुगुरु के प्रेम में जो स्वाद आता है उसका नाम धर्म है राम नारायण, तुमने सोचा होगा धर्म की मैं कोई परिभाषा दूंगा मैं परिभाषा नहीं दे रहा इशारे दे रहा हूं इंगित दे रहा हूं इस तुम्हारे हमारे विरह ने पिया मजहबों के चलन को जन्म दे दिया मस्जते रास्ते पर खड़ी हो गईं मंदिरों ने हमारा धर्म ले लिया ये सदगुरुओं और शिष्यों के बीच जो घटा है ये तो जीवंत होता है लेकिन सदगुरु सदा नहीं होते आज नहीं कल देह का पिंजड़ा पड़ा रह जाता है और हंस उड़ जाता है फिर तो याददास्त रह जाती है यादाश्त यानी स्मृति की रेत पर खींची गई लकीरें, फिर उन लकीरों में तो सिर्फ पदचिन्ह है पद नहीं है फिर उन पदचिन्हों की पूजा चलती मंदिर मस्जिद उठते कितने मंदिर कितने मस्जिद कितने गिरजे, कितने गुरुद्वारे और फिर उन मंदिर मस्जिदों में पूजा और पाठ पंडितों पुरोहित फिर एक बड़ा जाल खड़ा होता है क्रियाकांड खड़ा होता है मगर धर्म का जन्म जहां होता है वह बात और जिस क्षण बुद्ध के पास सारी पुत्र झुका वहां था धर्म जिस क्षण मोहम्मद के पास अली बैठा वहां था धर्म जिस क्षण जुन्नैद के चरणों में मंसूर ने सिर रखा वहां था धर्म जिस क्षण जीसस ने एक सुबह झील पर मछली मारते हुए एक युवक के कंधे पर हाथ रखा युवक ने लौट के देखा और जीसस ने कहा कब तक मछलियां मारते रहोगे मैं आ चुका हूं मेरे पीछे आओ कब तक मछलियों पर जाल फेंकते रहोगे मैं तुम्हें लोगों की आत्माओं को फंसाना सिखाऊं। और उस युवक ने जाल फेंक दिया और वो जीसस के पीछे हो है उस घड़ी दो आंखें आकाश की और दो आंखें जमीन की मिली उस घड़ी था धर्म चर्चों में नहीं वेटिकन में नहीं पोपों पादरियों में नहीं वे नगर के बाहर पहुंचे ही थे कि एक आदमी ने भाग के खबर दी उस युवक को कि तू कहां जा रहा है तेरे पिता की मृत्यु हो गई घर वापस चल उस युवक ने जीसस से कहा क्षमा करें मुझे तीन दिन की आज्ञा दे दें मैं जाके पिता का अंतिम संस्कार कर रहा हूं जिसे तू फिक्र छोड़ गांव में मुर्दे बहुत हैं, वो मुर्दे की फिक्र कर लेंगे तू मेरे पीछे आ इस रास्ते पर जो चलता है वो पीछे नहीं लौटता है और अद्भुत रहा होगा वह युवक ऐसी अद्भुतता का नाम ही शिष्यत्व है उसने उस आदमी से क्षमा करना घर के लोगों कहना माफ कर देना मैं एक नए जादू में बन गया एक नए तिल में मैं तो जाता हूं और पिता तो जा ही चुके हैं देह पड़ी रह गई गांव के लोग ही ठिकाने लगा देंगे इसके पहले कि मेरी देह भी जाए मुझे उसे खोज लेना दो जो देह में बसा है और अपरिचित वो जीसस के पीछे ही होली है जान उसका नाम था उसका यह अद्भुत प्रेम जीसस के प्रति और क्षण में घटा अनायास घटा आकस्मिक बिना किसी पूर्व आयोजन के जीसस के कंधे पे हाथ रखा और कुछ बात हो गई वो कंधे पे हाथ रखना और कुछ बात हो गई बात की बात हो गई असली बात हो गई संस्पर्श हो गया रोमांचित हो गया होगा जान फिर तो जान शब्द का अर्थ ही हिब्रू भाषा में हो गया वह जिस पे प्रभु का प्रसाद है नहीं तो कहां सदगुरु किसी के कंधे पे हाथ रखने आता परमात्मा ने पुकारा होगा इसलिए यह हो सका और जान का दूसरा प्रतीकात्मक अर्थ हो गया प्यारा शिष्य शिष्य थे बहुत जीसस के उनमें बारह खास थे उन बारह में भी जान सबसे ज्यादा प्यारा था तुम जान के हैरान होगे दुनिया की भाषाओं में जान शब्द के जितने रूप प्रचलित हैं उतने किसी दूसरे नाम के नहीं हजारों लोगों को मैंने सन्यास दिया है हजारों नामों से मैं परिचित हुआ हूँ जान के मैं हैरान हुआ कि जितने जानों को मैंने सन्यास दिया है उतना किन्हीं औरों को नहीं अलग अलग भाषाओं में डच में उसका कोई रूप है जर्मनी में कोई रूप है फ्रेंच में कोई रूप है इटालियन में कोई रूप है सैकड़ों रूप है लेकिन सबके मूल में धातु जान है जान शब्द प्यारा हो गया उस मछुए का शब्द उसका नाम सार्वलौकिक हो गया तो घटता है तो कंकर पत्थर हीरे हो जाते हैं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 न तो भाषा उसे ढूंढ सकती है न विज्ञान न दर्शन उसे खोजने का रास्ता तो प्रेम है हाँ कभी कभी संगीत में उसकी झलक आ जाती क्योंकि संगीत में प्रेम की थोड़ी गंध उठ सकती और कभी कभी काव्य में उसकी भनक पड़ती क्योंकि काव्य उसके प्रतिफलन को पकड़ लेता है और कभी कभी दो प्रेमियों के पास भी उसकी एकांत किरण उतर आती क्योंकि दो प्रेमी भी डूब जाते हैं एक दूसरे में लीन हो जाते हां कभी कभी प्रकृति के सौंदर्य को देखकर तुम्हें परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होता है न होता हो बहुत सचेतन रूप से आभास होता हो बहुत फीका फीका धुंध से भरा मगर वह मनुष्य अभागा है जिसने सुबह सूरज को उगते देखा और जिसके भीतर कुछ भी ना उगा वह मनुष्य अंधा है जिसने पूर्णिमा का चांद देखा और पूर्णिमा के चांद में उसे अपने पूर्ण होने की संभावना का कोई दर्शन न हुआ वह मनुष्य निश्चित ही बदकिस्मत है जिसने फूल खिलते देखे और जिसे याद ना आया कि मेरा फूल कब खिलेगा धर्म इन सब की यादास्त है इन सारे स्मरणों का नाम है धर्म सुरति है स्मृति है पुनर्स्मृति है इस बात का बोध कि मैं कौन हूं इस बात का बोध किया अस्तित्व क्या है